श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अठहत्तर तेईस मार्च अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में महिमाचरण आदि के साथ हर्षयोगी की बातें कर रहे हैं राम प्रसन्न भक्त कृष्ण किशोर के पुत्र हैं इसीलिए श्री रामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं श्री रामकृष्ण राम प्रसन्न उसी तरह अल्हड़पने में घूम रहा है उस दिन यहाँ आकर बैठा कुछ बोला भी नहीं प्राणायाम साधकर कर चढ़ाए बैठा रहा खाने को दिया परंतु खाया भी नहीं एक और दूसरे दिन भी बुला कर बैठाया वह पैर पर पैर चढ़ा कर बैठा कप्तान की ओर पैर करके उसकी माँ का दुख देखकर कर रोता हूँ महिमाचरण से उस हठयोगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था प्रतिदिन उसका साढ़े आने का खर्च है इधर खुद कुछ न कहेगा महिमा कहने से सुनना सुनता कौन है श्री कृष्ण और दूसरे हंसते हैं श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे पानीहाटी के श्रीयुक्त सेन दो एक मित्रों के साथ आए हैं श्री राम कृष्ण के हाथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं उनके साथियों में एक डॉक्टर भी है श्री रामकृष्ण आजकल डॉक्टर प्रताप चंद्र मजूमदार का इलाज कर रहे हैं मणिबाबू के साथ वाले डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनुमोदन नहीं किया श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं वह प्रताप कुछ बेवकूफ तो है नहीं तुम क्यों ऐसी बात कह रहे हो इसी समय लाटू ने जोर से पुकार कर कहा शीशि गिरकर फूट गई है मणिसेन हठयोगी की बात सुनकर कह रहे हैं हठयोगी किसे कहते हैं हाट का तो अर्थ है गर्म मणिसेन के डॉक्टर के संबंध में श्री रामकृष्ण ने पीछे से कहा उसे जानता हूँ यदु मल्लिक से मैंने कहा भी था यह तुम्हारा डॉक्टर बिल्कुल खोखला है अमुख डॉक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है अभी संध्या नहीं हुई है श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठ कर, मास्टर से बातचीत कर रहे हैं देखहाट के पास बाव पोस्ट पर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं इधर महिमाचरण पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठकर कर मणिसेन के डॉक्टर के साथ उच्च स्वर में शास्त्रालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं और कुछ हंसकर मास्टर से कह रहे हैं देखो झाड़ रहा है रजोगुण है रजोगुण होने से कुछ पांडित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है सतोगुण से मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है पर आदमी खासा है ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है अधर आए प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गए श्री अधर सिंह डिप्टी मजिस्ट्रेट है उम्र तीस साल की होगी दिन भर ऑफिस का काम करके कितने ही दिनों से शाम के बाद श्री रामकृष्ण के पास आ रहे हैं इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है कई दिनों से ये आए नहीं थे श्री रामकृष्ण क्यों जी इतने दिन क्यों नहीं आए अधर कई कामों में फंसा था स्कूलों की सभाओं और कुछ दूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ा था श्री राम कृष्ण मीटिंग स्कूल लेकर और सब कुछ बिल्कुल भूल गए थे अधर विनय पुरव जी नहीं काम के कारण बाकी सब बातें दबी सी पड़ी थी आपका हाथ कैसा है श्री रामकृष्ण यह देखो अभी तक अच्छा नहीं हुआ प्रताप की दवा खा रहा था कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण एकाएक अधर से कहने लगे देखो यह सब अनित्य है मीटिंग स्कूल ऑफिस यह सब अनित्य है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु बस मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए अधर चुप हैं श्री राम कृष्ण यह सब अनित्य है शरीर अभी अभी है अभी अभी नहीं जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है कछुए की तरह संसार में रहो कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश करता है परंतु अपने अंडे किनारे पर रखता है उसका सब मन वही रहता है जहाँ उसके अंडे हैं कप्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है जब पूजा करने बैठता है तब बिल्कुल ऋषि की तरह जान पड़ता है इधर कपूर की आरती और बहुत ही सुंदर स्तव पाठ करता है पूजा करके जब उठता है तब भाव के कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं। मानो चोटियों ने का चीटियों ने काटा हो और सारे समय गीता भागवत यही सब पढ़ता रहता है मैंने दो चार अंग्रेजी शब्द कहे इससे बिगड़ बैठा कहा अंग्रेजी पढ़ने वाले भ्रष्टाचारी होते हैं कुछ देर बाद अधर ने बड़े विनीत भाव से कहा हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं बैठक खाने में मानो संसारीपन की दुर्गंध आती है और बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है भक्त की यह बात सुनकर श्री राम के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा भावावेश में वे उठकर खड़े हो गए अधर और मास्टर के मस्तक और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया स्नेहपूर्वक कहा मैं तुम लोगों को नारायण देख रहा हूँ ही लोग मेरे अपने आदमी हो अब महिमा चरण भी कमरे में आकर बैठे श्री राम कृष्ण महिमा से धैर्य रेता की बात उस समय जो तुम कह रहे थे वह ठीक है मेरे धारण किए बिना इन सब बातों की धारणा नहीं होती कितनी चैतन्य देव से कहा आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हैं तो भी वे अपनी उन, उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते चैतन्य देव ने कहा ये लोग योषित संग करके सब अपव्यय कर देते हैं इसलिए धारणा नहीं कर सकते फूटे घड़े में पानी रखने से क्रमशः सब विफल हो जाता है महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे हैं कुछ देर बाद महिमाचरण ने कहा ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो श्री राम कृष्ण अब भी सावधान हो जाओ सच है कि आसार का पानी है रोकना मुश्किल है परंतु पानी निकल भी तो बहुत चुका है अब बांध बांधने से रुक जाएगा